दूसरा प्रश्न भगवान सूफी संत अल गजाली ने कहा है इश्क मजासी और इश्क हकीकी भिन्न भिन्न नहीं वरन इश्क मजाजी इश्क हकीकी तक पहुंचने की पहली सीढ़ी इश्क मजाजी यानी भौतिक प्रेम इश्क हकीकी यानी अभौतिक प्रेम और इसी संबंध में दो बड़ी रोचक कथाएं भी उन्होंने कही पहली जुलेखा का यूसुफ से प्रेम हो गया वह प्रेम इतना हुआ कि उसे कोई आकर ये कह देता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो उसे गले का हार दे देती उसके पास सत्तर ऊंट हीरे थे धीरे धीरे वे सब समाप्त हो गए वह मात्र यूसुफ को याद करती थी यहाँ तक कि जब की जब आकाश की ओर देखती तो तारों में यूसुफ का नाम ही उसे दिखाई पड़ता किंतु विवाह हो जाने के पश्चात उसका प्रेम और व्यापक हो गया और उसने यूसुफ के साथ रहना अस्वीकार कर दिया उसने यूसुफ से कहा मैं तुमसे उस समय तक प्रेम करती थी जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी ईश्वरी प्रेम ने मेरे हृदय में घर कर लिया है अब मैं उस स्थल पर किसी दूसरे को नहीं रख सकती दूसरी कथा इससे भी प्रभावशाली कथा मजनू की है वह लैला के पीछे पागल हो गया था यदि उससे कोई उसका नाम पूछता तो वह क्या उठता लैला यदि कोई पूछता क्या लैला मर गई तो वह क्या उठता लेला तो मेरे हृदय में है उसकी मृत्यु नहीं है नहीं हो सकती मैं ही लैला हूं एक दिन वह लैला के कुचे से गुजर रहा था आकाश की ओर उसकी आंखें लगी हुई थी किसी ने कजनू तुम आकाश को न देखो बल्कि लैला के घर की दीवारों की ओर देखो शायद वह दिखाई पड़ जाए मजनू ने तत्काल उत्तर दिया मैं तो उन तारों से ही संतुष्ट हूँ जिनका प्रतिबिंब लैला के घर पर पड़ रहा है भगवान क्या लौकिक प्रेम ही ईश्वरी प्रेम में रूपांतरित हो जाता है समझाने की अनुकंपा करें नरेंद्र अलगजाली ऐसे तो ठीक ही बात कह रहे हैं मगर मैं जो उनसे कह रहा हूं वो थोड़ा एक कदम आगे अल गजाली सूफी संत नहीं सूफी दार्शनिक अल गजाली दुनिया के बड़े दार्शनिकों में से एक अरस्तु अफलातू ऐसे बड़े बड़े दार्शनिकों की कोटी में उनका नाम है लेकिन वे रहस्यवादी संत नहीं कबीर फरीद रूमी बहाउद्दीन ऐसे संत नहीं उनकी चर्चा बारीक है और सूक्ष्म है लेकिन बौद्धिक है अनुभवगत नहीं और इसीलिए में उनसे राजी भी और राजी नहीं भी राजी इसलिए कि इशारा तो अनजाने में उनका ठीक है जैसे कभी कभी अंधेरे में भी कोई तीर चलाए और लग जाए लग जाए तो तीर न लगे तो तुक्का अंधेरे में भी तुम तीर चलाते ही रहो तो कभी न कभी लग सकता है मगर अंदर में चलाए तीर, लग भी जाए तो भी तुम तीरंदाज नहीं हो जाते तो भी तुम धनुर्धर नहीं हो जाते हो और कुछ ना कुछ भूल रह जाएगी और वही भूल रह गई ये दोनों कथाएं प्रीतिकर ये दोनों कथाएं सूफियों की लेकिन अल, अल गजाली के हाथ में इन्होंने सूफिया ने रंग खो दिया तुम थोड़ा चौंकोगे जैसे पहली कथा में सूफी ऐसा कभी नहीं कह सकते मैं तो सूफी हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता पहली कथा में गजाली कहते हैं कि जब जुलेखा का विवाह हो गया तो उसने यूसुफ के साथ रहने अस्वीकार कर दिया कहा कि मैं तुमसे उस समय तक प्रेम करती थी जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी क्या ईश्वर के जानने में यूसुफ ईश्वर के बाहर हो गए क्या ईश्वर के जानने में यह भी नहीं जान लिया गया कि यूसुफ भी ईश्वर है बस यहीं गजाली चूक गए यहीं तीर जरा इर्छा लगा में चलाया गया था लगा भी और लगा भी नहीं जिसने ईश्वर को जान लिया वो ये कैसे कह सकता है कि ईश्वरी प्रेम ने मेरे हृदय में घर कर लिया है अब कहा मैं और मेरा हृदय और वह यह भी नहीं कह सकता कि अब मैं उस स्थल पर किसी दूसरे को नहीं रख सकती जिसने ईश्वर को जान लिया उसे दूसरा बचता ही कहां है और अगर दूसरा अभी भी बचा है तो अभी ईश्वर से पहचान नहीं हुई इसलिए दार्शनिक टटोलते हैं अंधेरे में और कभी कभी ठीक बात कह जाते हैं लेकिन फकीर देखते टटोलते नहीं उनका अनुभव विचार नहीं अनुभव है दार्शनिकों का काम बड़े और तरह का है मैंने सुना है एक बहुत बड़ा धनुर्धर बादशाह है जिसे बड़ा लगाव था धनुर्विद्यास अपने स्वर्ण रथ पर सवार एक गांव से गुजरता था उस गांव में उसने जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई उसे भरोसा ना आया वृक्षों पर खलियानों के दरवाजों पर दीवानों पर तीर चुभे थे कोई बहुत बड़ा निशानेबाज गांव में रहता है क्योंकि हर तीर ठीक एक वर्तुलाकार निशान के मध्य में लगा था बिल्कुल मध्य में एक बार भी कहीं कोई चूक नहीं थी सम्राट ने कहा रथरो मैंने बहुत धनुर्धर देखे मैं स्वयं भी धनुधर हूं जीवन भर मैंने यही साधना की लेकिन मेरे भी सौ में निन्यानवे तीर ही ठीक लगते एक तो कभी चूक ही जाता मगर इस गांव में कौन है जिसका हमें पता भी नहीं जिसका एक तीर नहीं चूका है दीवालों पर वृक्षों पर खलिहनों पर खेतों पर जहां भी उसके तीर लगे ठीक लक्ष्य के बिल्कुल मध्य में लगे मैं उसे मिलना चाहता हूं गांव के लोगों से पूछो गांव के लोगों से पूछो लोग हंसने लगे लोगों ने कहा कि आप फिजूल की बातों में ना पढ़े अरे वो पगला है पागल है सम्राट का पागल हो या कोई भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे उसके पागलपन से कुछ लेना देना नहीं मगर मैं उसे पुरस्कृत करूंगा वह हमारे राज्य का सबसे बड़ा धनोधर उन लोगों ने कहा आपको बात ही पता नहीं वो तीर पहले मारता है और बाद में गोला खींचता है बीच में लगने का सवाल ही नहीं जहा भी लगे दार्शनिक भी बस यही करते रहते तीर पहले मार दिया फिर बड़े विचार सिद्धांत उनसे गोला खींचते वर्तुल भी बन जाता है तीर बिल्कुल मध्य में मालूम लगता है और लगता है कि बात बड़ी गहरी कही अलगजाली दार्शनिक तो बड़े थे विचारक बड़े थे लेकिन अनुभवी सूफी नहीं है मीरा या कबीर या नानक या दादू ये सब गजाली के मुकाबले दर्शन शास्त्र में तो हार जाएंगे मगर इनके पास आंखें और गजाली अंधे अंधेपन का प्रत्यक्ष सबूत है। कहते हैं जुलेखा ने यूसुफ से कहा कि अब ईश्वर ने मेरे हृदय में घर कर लिया है जैसे पहले ईश्वर हृदय में नहीं था अब घर कर लिया है ईश्वर सदा से वहां है जानने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि अब घर कर लिया है था ही अब मुझे होश आया और जानने वाला ये भी नहीं कहेगा कि मेरा हृदय इतनी अस्मिता भी कहां से इस रह जाती उसका ही हृदय है वही घर किए मैं कौन हूं मैं न कल था न आज हूं वह कल भी था और आज भी है मैं कल भी झूठ था आज भी झूठ हूं वह कल भी सच था आज भी सच है वह सत्य है मैं झूठ सत्य और झूठ का मिलन कैसे हो जैसे अंधेरे और प्रकाश का मिलन नहीं होता ऐसे ही सत्य और झूठ का भी मिलन नहीं होता इसलिए जो मैं भाव से खोजने चला है वो तभी तक परमात्मा को नहीं देख पाता जब तक मैं भाव बना रहता है जिस दिन मैं भाव गिर जाता है उस दिन चकित हो जाता है चकित होता है ये जानकर कि मेरे मैं भाव के कारण ही मेरी आंखों पर पर्दा था नहीं तो परमात्मा तो सदा से मौजूद है मैं ही अंधा था या मैंने ही आंख बंद कर रखी थी अहंकार की धूल नहीं मुझे अंधा बना रखा था अहंकार की धूल ही मेरे दर्पण पर जम गई थी और परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन रहा था और फिर जब परमात्मा का अनुभव होगा तो कोई कैसे कह सकता है कि उस स्थल पर मैं किसी दूसरे को नहीं रख सकती दूसरा बचता है फिर फकीरों से पूछो सूफियों से पूछो राबिया ने अपनी धर्म पुस्तक में से कुछ वचन काट दिए थे वे वे वचन जहां यह कहा गया है कि शैतान को घृणा करो उसने काट दिए एक दूसरा फकीर हसन उसके घर मेहमान था उसने ये कटे हुए संशोधन देखा धर्म शास्त्र को संशोधन कर सकता है, जैसे वेद में तुम संशोधन कर दो तो सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे कि तुम हो कौन संशोधन करने वाले हमारा शास्त्र संशोधन करो कहीं शास्त्रों में संशोधन होता है कुरान में बाइबल में कोई संशोधन होता है वो तो जैसे हैं वैसे हैं ईश्वर का संदेश है उसमें संशोधन करने वाले तुम कौन हसन ने कहा राबिया ये तूने क्या किया ये तो गुनाह है ये तो पाप है ये कुफ्र तू ने कुरान के वचन काट दिए तो तू क्या समझती कि तू मोहम्मद के वचन में संशोधन करेगी राबिया ने कहा प्यारे हसन मैं क्या करूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं वही करवाता है मैंने बहुत अपने को रोका कि ये करना ठीक नहीं जैसा तुम कहते हो मैंने भी अपने को बहुत समझाया बहुत दिन रोका बहुत तो खड़ा हो तो मुझे शैतान नहीं दिखाई पड़ेगा परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा अब मैं सैतान को घृणा कैसे कर सकती हूं पहली तो बात यह कि परमात्मा को जानने के बाद दूसरा कोई बचा नहीं अब तो शैतान भी परमात्मा में ही लीन हो गया दूसरी बात मेरे भीतर प्रेम के अतिरिक्त घृणा नहीं बची बाहर शैतान नहीं बचा भीतर घृणा नहीं बची और ये सूत्र कहता है कि शैतान को घृणा करो ये दोनों बातें असंभव हो गई ना शैतान दिखाई पड़ता है कहीं और ना घृणा शेष रही अब मैं क्या करूं अब मैं ये तरतीम न करू ये, तर, ये सुधार न करूं ये तरमीम ना करूं तो क्या करूं मजबूरी है करनी ही पड़ी है और गजाली कहता है कि जुलेखाने का अब मैं उस स्थल पर किसी दूसरे को नहीं रख सकती नहीं गजाली को कुछ पता नहीं जिसके हृदय में परमात्मा आ गया पहली तो बात वो मिट जाता है। उसके आते ही तुम डूब गए मिट गए समाप्त हो गए तुम बचोगे और फिर कौन दूसरा और परमात्मा क्या सबको संभालेगा सिर्फ गरीब यूसुफ को छोड़ देगा आखिर यूसुफ का कसूर क्या है यूसुफ को इतनी विशिष्टता इतना अपवाद नहीं कोई भी अपवाद नहीं क्या यूसुफ का कसूर यही है कि यूसुफ के प्रेम में पड़ के जुलेखा को परमात्मा का प्रेम दिखाई पड़ गया यूसुफ का कोई गुनाह हो गया सच तो यह है यूसुफ के प्रति अब आभार होना चाहिए और भी घना पहले से भी ज्यादा घना क्योंकि वही झरोखा बना अगर कोई सूफी इस कहानी को कहेगा अगर मैं इस कहानी को कहूंगा तो मुझे सुधार करना ही पड़ेगा ये कहानी कांत इस तरह नहीं कर सकता हूं मेरे लिए इस मजाजी और इस हकी भौतिक प्रेम और अभौतिक प्रेम दो प्रेम नहीं है एक ही प्रेम के दो रूप हैं जैसे कीचड़ और कमल कीचड़ में कमल छिपा है और कमल में कीचड़ छिपी जब कीचड़ थी तो कमल दिखाई नहीं पड़ता था और अभी कमल है तो तुम्हें याद भी नहीं आती कि गंदी कीचड़ से निकला है और कल फिर कीचड़ में गिर जाएगा फिर कीचड़ हो जाएगा कीचड़ और कमल दो नहीं रूपांतरण हुआ है एक ही ऊर्जा है जिसको हम मजाजी कहते वह और जिसको कहें इस इसका हकीकी उन दोनों में केवल रूप का भेद है वही प्रेम प्रेम कहीं दो तरह के होते प्रेम तो एक ही तरह का होता है प्रेम यानी प्रेम हां विस्तार बड़ा हो जाता है लेकिन अगर यूसुफ उसे इस विस्तार के बाहर छूट गया तो जिलोखा को अभी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ है नहीं तो यूसुफ भी परमात्मा हो जाएगा जब और सब परमात्मा हो गया तो यूसुफ ही परमात्मा न होगा स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से भारत वापस लौटे उन्होंने बड़ी ख्याति अमेरिका में पाई आनंद से अहोभाव से एक एक शब्द को पिया तो भारत में तो क्या नहीं हो जाएगा मगर उनकी गलती थी स्वभावता उन्होंने चाहा कि भारत की यात्रा काशी से शुरू करें बस यात्रा वहीं खत्म हो गई बोले बीच प्रवचन में एक पंडित खड़ा हो गए और उसने कहा कि रुकी आप संस्कृत जानते व्याकरण का बोध है वेद पढ़ा है रामतीर्थ संस्कृत नहीं जानते थे पंजाब में पैदा हुए तो फारसी जानते थे और उपनिषद और वेद भी पढ़े थे तो उनका फारसी अनुवाद पढ़ा था संस्कृत नहीं पढ़ी थी रामतीर्थ ने कहा लेकिन परमात्मा को जानने के लिए क्या संस्कृत जाननी जरूरी उस पंडित ने कहा बिना संस्कृत जाने क्या खाक तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान व्याकरण का बोध नहीं है चले ब्रह्म ज्ञान की बातें करने और पंडितों ने भी साथ दिया हो गया स्वागत होने की जगह शोरगुल मच गया उपद्रव मच गया काशी के पंडे गुंडों से कुछ कम नहीं रामतीर्थ के मन को बड़ा धक्का पहुंचा ऐसी आशा ना की थी यात्रा छोड़ दी हिमालय चले गए एक कुटिया में टहरी गढ़वाल की पहाड़ियों में एक कुठिया में रहने लगे उनकी पत्नी को खबर मिली दूर पंजाब में कि पति लौट आए उनके दर्शन को आई एक प्रसिद्ध विचारक और लेखक सरदार पूर्ण सिंह उनकी सेवा में रहते थे जब पत्नी को रामतीर्थ ने आते देखा दरवाजे से दूर चढ़ते हुए पहाड़ी पर तो पूर्ण सिंह से कहा दरवाजा बंद कर दो बाहर तुम रहो और उसको कह देना कि रामतीर्थ मिलना नहीं चाहते पूर्ण सिंह को तो बहुत धक्का लगा पू ने कहा कि हजारों स्त्रियां आपसे मिलने आती हैं किसी से आपने मिलने से इंकार नहीं किया सिर्फ इस स्त्री का कसूर क्या है क्या ऐसे आप अब भी अपनी पत्नी मानते नहीं तो रोक क्यों रहे बात पते की कही बहुत पते की कही जब और किसी स्त्री को कभी नहीं रोकते तो इसी स्त्री का कसूर क्या हो रही है गरीब दूर पंजाब से यात्रा करके दर्शन करने आई है इसको दर्शन भी नहीं देंगे पूर्णसी ने का तो फिर आप तय कर लें या तो इस पत्नी को दर्शन दें या मैं भी चला फिर मैं भी आपके पास रुकने वाला नहीं रामतीर्थ को बात ख्याल में आई कि बात तो सच आखिर में पत्नी को मिलने से रोक क्यों रहा हूं जरूर मैं उसे अब भी पत्नी मानता हूं कहीं अभी भी भय समाया हुआ है इसकी चोटों पे इतनी गहरी पड़ी कि उसी दिन उन्होंने गैरिक वस्त्र छोड़ दिए यह के तुम हैरान हो गए कि रामतीर्थ जब मरे तो गैरिक वस्त्रों में नहीं थे उन्होंने गैरिक वस्त्र छोड़ दिए कि क्या मेरा संन्यास इस सन्यास का क्या मूल्य चोट गहरी पड़ी, पत्नी से मिले और उससे क्षमा मांगी हालांकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि बीच में क्या हुआ उसने पूछा भी कि क्षमा किस बात की कहा क्षमा इस बात की कि मैं इंकार कर रहा था मिलने से बचना चाहता था उससे सिर्फ मेरा भय प्रकट होता है अल गजाली का यह कहना कि जो लेखा ने कह दिया यूसुफ को कि अब मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सकूंगी क्योंकि अब मेरे हृदय में परमात्मा का वास है वहां दूसरे की कोई जगह नहीं इसमें थोड़ा डर है इसमें थोड़ा भय है भय है ये कि कहीं यूसुफ रहा भीतर तो परमात्मा को निकाल बाहर ना कर दे हृदय में जगह भी बहुत छोटी मालूम पड़ती हृदय ना हुआ बम्बे का कोई अपार्टमेंट हुआ कि या तो भगवान जी रहे या यूसुफ जी रहे दोनों जी साथ नहीं रह सकते परमात्मा का अनुभव तुम्हें विराटता देता है उसमें एक यूसुफ क्या लाखों यूसुफ समझ आए परमात्मा का प्रेम तुम्हें इस योग बनाता है कि सारा अस्तित्व तुम्हें प्रीतम जैसा मालूम होने लगे आदमी तो आदमी पशु पक्षी पौधे जान तारे सब तुम्हारे प्रेम के पात्र हो जाते सिर्फ बेचारे यूसुफ का कसूर क्या है इतना ही कसूर कि उसके आधार से उसके झरोखे से तुम्हें परमात्मा का दर्शन हुआ यह कसूर है उसका नहीं अलगजाली कोई संत नहीं कोई सूफी नहीं दार्शनिक और दार्शनिक से इस तरह की भूलें होनी स्वाभाविक है अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं तुमने पूछा है नरेंद्र भगवान क्या लौकिक प्रेम ही ईश्वरी प्रेम में रूपांतरित हो जाता है निश्चय ही लौकिक प्रेम ईश्वरी प्रेम का बीज है। और ईश्वरी प्रेम लौकिक प्रेम का खिल जाना है फूल हो जाना है परमात्मा और हमारा होना संयुक्त है जैसे तुम और तुम्हारी छाया तुम चले तुम्हारी छाया चली तुम रुके तुम्हारी छाया रुकी परमात्मा और हमारे बीच वही नाता है परमात्मा अगर सत्य है तो हम उसकी छाया मात्र परमात्मा प्रेम अगर सत्य है तो लौकिक प्रेम उसकी छाया और परमात्मा की छाया भी सुंदर है परमात्मा की माया भी सुंदर है आखिर परमात्मा की है सुंदर ही होगी इसलिए तो तुमसे कहता नहीं कि भागो छोड़ो क्योंकि ये जो माया है ये जो छाया है ये भी उसकी ही है कहीं इससे भाग खड़े हुए तो डर यह है कि मूल से भी दूर ना हो जाना हो ही जाओगे अगर तुम किसी की छाया से भागोगे तो उससे भी तो भाग गए मैं कहता हूं उसकी छाया को समझो उसके छाया को पकड़ो उसके छाया को आधार बनाओ सूत्र और उसी के सहारे चलते चलते एक दिन तुम मूल को पकड़ लोगे तुम तुंग तुम तुंग हिमालय स्रंग और मैं चंचल गति सुर सरिता तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता तुम प्रेम और मैं शांति तुम सुरा पान घन अंधकार मैं हूं मतवाली भ्रांति तुम दिनकर के खर किरण जाल मैं सरसिज की मुस्कान तुम वर्षों के बीते वियोग मैं हूं पिछली पहचान तुम योग और मैं सिद्धि तुम हो रागानुग निश्चल तप मैं सुचिता सरल समृद्धि तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तरु शाखा तुम प्राण और मैं काया तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म में मनोमोहिनी माया तुम प्रेम मई के कंठहार मैं वेणी काल नागनी तुम कर पल्लव झंकर सितार मैं व्याकुल विरह रागनी तुम पथ हो मैं हूं रेणु तुम हो राधा के मनमोहन मैं उन अधरों की वेणु तुम पथिक दूर के श्रांत और मैं बाट जोहती आशा तुम भव सागर दुस्तार पार जाने की मैं अभिलाषा तुम नभ हो मैं नीलिमा तुम शरत काल के बाल इंदु मैं हूं निशीत मधुरिमा तुम गंध कुसुम कोमल पराग मैं मृदुगति मले समीर तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष मैं प्रकृति प्रेम जंजीर तुम शिव हो मैं हूं शक्ति तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र, मैं सीता अचला भक्ति तुम आशा के मधुमास और मैं पिक कलकूजन तान तुम मदन पंच सरहस्त और मैं हूं मुग्धा अनजान तुम अंबर मैं दिग्वसना तुम चित्रकार घन पटल श्याम मैं तुलिका रचना तुम रण तांडव उन्माद नृत्य मैं मुखर मधुर ध्वनि तुम नाद वेद ओंकार सार मैं कवि श्रृंगार शिरोमणि तुम यश हो मैं हूं प्राप्ति तुम कुंद इंदु अरविंद बिन्दु तुम कुंद इंदु अरविंद सुब्र तो मैं हूं निर्मल व्याप्ति तुम तुंग हिमालय सृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता तुम प्रेम और मैं शांति तुम सुरापान घन अंधकार मैं हूं मतवाली भ्रांति भेद जरा भी नहीं भेद आभाष मात्र ये नदी के दो किनारे एक ही नदी के दो किनारे यह किनारा उतना ही नदी का है जितना वह किनारा यह लोक उतना ही परमात्मा का है जितना वह लोक देह भी उसकी आत्मा भी उसकी भेदों को छोड़ो भेदों के पार उठो भेदों के पार उठकर जिस दिन अभेद का दर्शन करोगे उसी दिन जानना मुक्ति हुई निर्वाण हुआ उसी दिन जानना साक्षात सत्य उसी दिन जानना मुक्ति मोक्ष उसके पहले सब बौद्धिक हिसाब किताब है गजाली बड़े विचारक हैं, मगर कोई अनुभव इस अतिक्रमण का नहीं है जहां द्वंद मिट जाते और तथाकथित धार्मिक लोग इन्हीं द्वंद्वों में जीते रहे इसलिए उन्हें मैं धार्मिक नहीं कहता मैंने एक दार्शनिक की कहानी पढ़ी वो बड़ा भक्त थे परमात्मा का दिन रात उसी की माला जपता है उसका पोता छोटा सा बच्चा जब वो माला जप रहा उसकी गोद में आ बैठा उसने उसे प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं ईश्वर इस मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा उसकी माला जपना छोड़ के और अपने पोते को छाती से लगा रहा हूं उसने धक्का मार के पोते को गोदी से नीचे गिरा दिया और कहा कि दुष्ट शैतान हट जाए यहां से मेरी पूजा मेरी उपासना को भ्रष्ट कर रहा है एक हिंदू सन्यासी मुझे ये कहानी सुना रहे थे उन्होंने कहा आपका इस संबंध में क्या कहना मैंने कहा कि मुझसे अगर पूछो बुरा न मानो सच्ची बात कह दूं। उन्होंने कहा कि सच्ची बात पूछने के लिए आपसे तो मैंने कहा परमात्मा पोते के रूप में आया था और मूर्ख ने धक्के मार के खत्म कर दिया जिंदगी भर माला जपी क्या आओ आओ आओ कांव कांव मचा रखी और जब आया तो धक्का मार दिए आखिर उस पोते में कौन है और वो निर्दोष बच्चा जो गोद में आ बैठा है वो कि तुम्हारी पूजा पाठ को बिगाड़ने आया उसे क्या तुम्हारी पूजा पाठ का पता है? सरल चित्त बच्चा है उसे ऐसे धक्का मार दिया जैसे वो शैतान लेकिन ये धारणा रही जिस सन्यासी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी वो भी बहुत चौंका उसने कहा कि मैं तो ये कहानी अक्सर अपने प्रवचनों में लोगों को कहता हूं और कहता हूं इसको कहते हैं भक्ति आपने तो सब गड़बड़ कर दी है यह भक्ति नहीं है अगर यह भक्ति है तो फिर अभक्ति क्या होगी और इतना कंजूस हृदय इतना कृपण हृदय परमात्मा का प्रेम विराटता देगा कि इतना संकीर्ण हो जाएगा कि इतना भयभीत हो जाएगा इतना सिकुड़ जाएगा परमात्मा अगर विस्तार है विराट विस्तार तो उसका प्रेम भी तुम्हें विराट विस्तार देगा उसमें एक यूसुफ क्या हजारों यूसुफ समा सकते इसलिए तो हमने कंजूसी नहीं की इस देश में हमने कंजूसी नहीं की जो समझा तो नहीं कंजूसी की जिन्होंने ही समझा वो कंजूसी कर गए कृष्ण को हमने कहा कि सोलह हजार सखियां इसको कहते हैं अकृपणता ये भी क्या पोते को धक्का मार दिया और उस संन्यासी को मैंने कहा कि तुम तो कृष्ण भक्त हो हरे कृष्ण हरे राम सोलह हजार सखियों के बीच कृष्ण नाचते रहे और घबराए नहीं और ये पोते से घबरा गया और तुम ये कहानी कहते हो कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है ऐसे ही नहीं कह दिया कारण ऐसा विस्तार इतनी विराटता प्रेम का ऐसा सागर जो सबको समाहित कर ले कभी और किसी दूसरे में देखा नहीं गया था राम उस अर्थों में सीमित मालूम होते इसलिए उनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा यानी सीमा कृष्ण हैं अमर्याद मर्यादा नदी की होती सागर की क्या मर्यादा तो राम को हमने आंशिक अवतार कहा बुद्ध को भी हमने आंशिक अवतार कहा लेकिन कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार पूर कहा पूर्ण अवतार के कृष्ण को हमने ये उद्घोषणा की कि अगर परमात्मा का प्रेम सघन होगा तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती जहां सीमा है वहां संकोच है और जहां असीम का पदार्पण होता है वही परमात्मा का अनुभव है प्रेम झरोखा है इसी प्रेम से धीरे धीरे प्रार्थना का आगमन होगा प्रार्थना से धीरे धीरे परमात्मा का आगमन होगा लेकिन ध्यान रखना इस आगमन से पुराने झरोखे जलाने दिए जाएंगे तोड़ नहीं दिए जाएंगे पुराने झरोखे और भी समादृत हो जाएंगे तुम्हारा अनुग्रह और सघन हो उठेगा इसलिए तो गुरु के झरोखे से हम परमात्मा को जानते इसका यह अर्थ नहीं कि फिर गुरु को हम बोला देते गुरु के प्रति हमारा सम्मान और सघन हो जाता है क्योंकि उसके ही माध्यम से तो परमात्मा की झलक मिली कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पा एक घड़ी आती जब गुरु के झरोखे से परमात्मा दिखाई पड़ा गोविंद दिखाई पड़ा तो कबीर का प्रश्न बिल्कुल ठीक है ठीक पूछते हैं गुरु गोविंद दो ही खड़े कांके लागू पाऊ अब बड़ी मुश्किल में पड़ा किसके पहले पैर छू अगर परमात्मा के छू पहले पैर सोचना कबीर कहते हैं अगर परमात्मा के पहले पैर छू तो गुरु का अपमान हो जाएगा ये मैं नहीं कर सकता और गुरु के पहले पैर छू तो परमात्मा का कहीं अपमान ना हो जाए ये मैं कैसे करूं गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए लेकिन बलिहारी कहीं गुरु की कि धन है आप कि जल्दी से इशारा कर दिया कि संकोच ना कर परमात्मा के चरण छू ले मगर यह पद जाहिर नहीं करता कि कबीर ने फिर पैर छुए किसके आम तौर से इसकी व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं कि फिर परमात्मा के छुए क्योंकि गुरु ने इशारा कर दिया मैं खता हूं नहीं क्योंकि बलिहारी शब्द कुछ और कह रहा है बलिहारी ये कह रहा है गुरु ने तो इशारा किया परमात्मा की तरफ लेकिन अब कैसे परमात्मा के पैर पहले छुए जा सकते हैं वो बलिहारी शब्द कह रहा है साफ कर रहा है कि कबीर ने पैर तो गुरु के ही छुए कहा कि फिर ठीक अब ऐसे गुरु के पैर ना छूए तो क्या करो जो इशारा कर रहा है कि परमात्मा के छू छोड़ मुझे भूल मुझे तो मेरे हिसाब में तो कबीर ने पैर छूए गुरु के ही सीढ़ियां भूल नहीं जानी चाहिए जो पहुंचा देती उत्तुंग शिखरों पर उनको नमस्कार नहीं करोगे नाव जो उस पार लगा देती है जाते समय उसे धन्यवाद नहीं दोगे नहीं अल गजाली को कुछ भी पता नहीं है बड़ा तत्व दार्शनिक था लेकिन कोई सूफी नहीं कोई ज्ञाता नहीं